मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं आपका हर पल सुंदर हो ओम शांति नमस्कार मैं ब्रह्मा कुमारी आरती जोन इंचार्ज इंदौर आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट सुनो दिल से सजा है संगम युग का देवराज दरबार है संगम युग का दिव्य दरबार नमस्कार आप सुन रेडियो सरगम 90.8 एफएम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ एक साक्षात्कार कार्यक्रम में हमारे बीच में राकेश पोरवाल जी हैं जो दिल्ली से पधारे हुए हैं और काफ़ी मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं अलग अलग विषयों को अच्छी तरह से जानते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं तो आज हम लोग राकेश पोरवाल जी से सुनेंगे कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं इस विषय पर वो हमारे लिए विशेष हेल्थ के लिए टिप्स देंगे और तो आप सभी की तरफ से साक्षात्कार इस कार्यक्रम में राकेश पोरवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सभी को मैं राकेश पोरवाल डहली से आप लोगों को कुछ हेल्थ के बारे में विषय देना चाह रहा हूँ एक आज बहुत ही यक्ष प्रश्न है कि हम बीमार क्यों क्या डॉक्टरों की कमी है या हॉस्पिटल की कमी है या दवाइयों की कमी है ये किसी भी तरह की कमी के न होते हुए भी आज हम बीमार हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हवा पानी भोजन जो आज हमारा तीनों ही पूरी तरह से दूषित है हम चाह कर भी उसके लिए जो है स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें इन तीनों चीज़ों पर हवा पानी भोजन पर ध्यान देना होगा इनको जो है प्रदूषण मुक्त करना होगा आज सबसे बड़ी चीज़ है मेडिसिन काम नहीं कर रही हमारा सबसे बड़ा जो है थेरेपी है वो आयुर्वेद का था आयुर्वेद के बाद ही हमारा ये दूसरा थेरेपी शुरू हुआ लेकिन आज आयुर्वेद काम नहीं कर रहा उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आयुर्वेद ये कहता है कि कोई भी नेचुरल चीज अपने अंदर किसी तरह के टॉक्सिन पॉल्यूशन और केमिकल को पसंद नहीं करता अब सवाल ये है कि आज जो आयुर्वेद हम उगा रहे हैं पैदा कर रहे हैं वो किस क्लाइमेट में किस वातावरण में पैदा हो रहा है क्या हमारे पास कोई ऐसी जगह है जो नेचुरल हो जो जहाँ क्लाइमेट शुद्ध हो आज हाँ इसलिए आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है सबसे बड़ी बात आयुर्वेद के काम न करने की वजह ये है लेकिन अगर हमें स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद को ही अपनाना पड़ेगा आयुर्वेद से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं हम होम्योपैथी या दूसरी पैथी जो लेते हैं उनसे स्वस्थ नहीं रह सकते क्योंकि वो जितनी भी पैथियां वो सारी केमिकल से बनती हैं हमें एक चीज़ तो पता है कि देखो आज हम स्वस्थ रहने के लिए हम हर व्यक्ति जो है डेली अपने आप को वाश करता स्नान करता हम क्यों नहाते हैं नहाने की सबसे बड़ी वजह है कि हम बाहर क्लाइमेट में घूमते हैं क्लाइमेट दूषित है दूषित होने की वजह से वो क्लाइमेट हमारे इस शरीर को स्किन को टच होता है जिसको हटाने के लिए हम नहाते हैं डेली क्या हम अपने अंदर शरीर को कभी नहलाया है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम अंदर कैसे नहलाएं हमारे पास आज मेडिकल साइंस ने तो आज तक ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जिसको हम लें और जिसकी लेने के बाद हमारा अंदर से स्वस्थ हो जाए अब आप ये देखो कि हम जब से पैदा हुए तब से हम वो चीज़ें खा रहे हैं जो कैमकलाइज है आप भोजन को ले लें हमारा जो अन्न पैदा होता था अगर हम पिछले 40-50 साल की उसमें जाएं, तो देखें हमारे जो है किसानों में एक एकड़ ज़मीन में एक मन अनाज पैदा होता था और साल की एक फसल होती थी आज वही एक एकड़ में चालीस मन नजार पैदा होता है और साल की चार फसल होती है अब आप खुद आकलन कर लें कि हम क्या खा रहे हैं क्योंकि जो आज चालीस मन और चार फसल हो रही है वो किसकी वजह से यूरिया की वजह से हम क्या खा रहे हैं जमीन हमें क्या दे रही है अनाज नहीं दे रही वही यूरिया वापस आ रहे हैं हम वही यूरिया खा रहे हैं आज फल कोई भी जो है डाल पर पकता जब दाल एक पर पकता है तो वो परपक होता है लेकिन कोई फल डाल पर नहीं पकता वो तोड़ लिया जाता है और सारे केमिकल से पकाए जाते हैं ऐसा कोई भी फल नहीं जो बना केमिकल के पकता हो तो हम क्या खा रहे हैं केमिकल पानी पानी आज जितनी भी गवर्नमेंट की सप्लाई ले लो आप गवर्नमेंट की सप्लाई जितना भी पानी सप्लाई होता है वो क्लीरी से ट्रीट होता है क्लोरिन एक इतना घातक केमिकल है कि अगर हम उसको डायरेक्ट आधा चम्मच ले लें तो हम उसी समय डेड हो जाएं जो पानी क्लोरीन से साफ होकर आपके पास आता है क्या वो क्लोरीन उस पानी से बाहर निकल जाता है नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर रही और हमारे स्वास्थ्य के अंदर जो है शरीर के अंदर वो हमारे जो है आँतों में बैठ जाती हैं जमा हो जाती हैं जो नहीं निकलती हैं लेकिन मेडिकल साइंस ने अब तक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया है जो हमारे शरीर से उस केमिकल को निकाल सके हमारी बीमारी की सबसे बड़ी वजह ये है हमें नेचुरल चीज़ों को अपनाना है हम अपने किचन में जो इस्तेमाल स्पाइसेस होते हैं उनका सहारा लेना है स्पाइसेस ये मसाले में स्वाद के लिए नहीं डाले जाते सब्जियों में जो डलते हैं वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है अगर हम डेली उनको अगर किसी अच्छे आयुर्वेद उससे जो है कंसल्ट करके सलाह लेके अगर उन पर हम यूज करना शुरू करें तो हम डॉक्टरों की दवाइयाँ लेने के बजाय अगर उन पर इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं बस अतः दवाइयों के धन्यवाद चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राकेश पुरवाल जी हमें बता रहे थे स्वास्थ्य के कुछ विशेष बातें जो वर्तमान समय में हम सभी लोग जानते हैं समझने की कोशिश करते हैं और आज जो बीमारियाँ या हॉस्पिटल्स या फिर अलग अलग तरह से हम लोग छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी बीमार हो रहे हैं इसका कहीं ना कारण इसी वजह से हो रहा है जहाँ पर हम लोग नेचुरल चीज़ों से या कुदरती चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजेशन के वजह से या जो भी केमिकल चीज़ें आती हैं वो हमारे भूमि में या पेड़ पौधों में यूज़ किया जा रहा है जो हमारे खाने के साथ साथ हमें कुछ परसेंटेज में हमारे शरीर में जा रहे हैं और जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए या इनसे बचने के लिए हमें कोई एक ऐसा तरीका ढूँढना होगा जैसे राकेश पोरवाल जी ने बताया हवा पानी ये हमें शुद्ध मिलना चाहिए अगर ये शुद्ध नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक सवाल है और इसके ऊपर हम सभी को मिलकर काम करना होगा तो आशा करता हूँ आप सभी को अपने जो किचन वाली बात उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि किचन में जो मसाले हैं जो स्पाइसिस हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है अगर हम इसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं तो आप किसी न किसी नेचुरोपैथी या फिर आप आयुर्वेद इसका सहारा ले सकते हैं जो अच्छे कंसल्टिंग करते हैं लोगों को जानकारी देते हैं और बहुत ही अच्छी तरह आज तो बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय को जानकारी रखते भी हैं और लोगों को फ्री में इसके बारे में बताते भी हैं तो आशा करता हूँ आज के इस साक्षात्कार में आपने राकेश पुरवाल जी के साथ जो बातें सुनी जो हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया उस पर आप भी विचार करें हम भी विचार करेंगे अगले मोड पे फे, फिर इसी तरह की कुछ बातें लेकर आपके साथ होंगे लेकिन तब तक आप बने रही रेडियो सरगम के साथ नाइन्टी पॉइंट सुनो दिल से thuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram aradha <laughs>